सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है न हाथी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है नमस्कार हमने एक बात कही के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है और आप सोच रहे होंगे कि ये एपिसोड आज ही कैसे आ गया तो साहब इसके पीछे भी एक कारण है देखिए पिछला एपिसोड भी एक दिन जल्दी आया और ये एपिसोड तो कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया यानी कि इसको आना था तेरह को मगर ये आ गया आठ को ही अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये जल्दबाजी क्यों तो साहब इस जल्दबाजी का एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी बच्ची की कहानी बताना चाहता हूं जिसे यह पता नहीं था कि झूठ क्या होता है अरे यूँ तो सभी बच्चों को पता नहीं होता है कि झूठ क्या होता है और धीरे धीरे धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम झूठ सच ये, ये सब बातें जान जाते हैं तो इस कहानी में दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी मेरी बेटी की है हाँ वो नहीं जिसका जन्मदिन अभी मनाया था ये दूसरी है जो उससे थोड़ी बड़ी है और इसका जन्मदिन आज है और साहब मैं इसीलिए 8 दिसंबर के दिन ही ये बातें आपसे कर रहा हूँ क्योंकि 8 दिसंबर यानी उसके जन्मदिन को मैं उसकी याद करना चाहता हूं और आप सभी से उसके लिए शुभकामनाएं एकत्रित करना चाहता हूं। हाँ साहब ये बच्ची हमारे विवाह के पहले वर्ष में ही आ गई और उस वक्त हम तो ये कहेंगे कि ये बच्ची हमारे परिवार में जब आई उस समय हमारे परिवार में ये बच्ची शायद पच्चीस साल के बाद एक कोई बच्चा आया था तो ये सबकी लाडली सबकी चहेती और डेफिनेटली जिसे कहते हैं ना सेंटर ऑफ अटेंशन यही थी और धीरे धीरे इसको भी समझ में आ गया कि मैं सबकी सेंटर ऑफ अटेंशन हूँ तो ये अपने आप को उस पोजीशन से हटने नहीं देना चाहती थी बिल्कुल भी और सच बात यह है कि वो हट भी नहीं पाई हालांकि उसके बाद में परिवार में और भी छोटे बच्चे आए मगर इसकी पोजीशन हाँ साहब मैं यही कहूंगा पोजीशन ही कहूंगा क्योंकि इसकी पोजीशन तो जो बनी थी वो बनी ही रही क्योंकि थोड़े दिनों के बाद इसका सेंटर ऑफ अटेंशन यानी कि ये हमारी ही ना हो करके ये बाकी सब बच्चों की भी लीडर हो गई तो साहब ये उनके लिए भी उनका सेंटर ऑफ अटेंशन हो गई मगर चलिए आज आपको ये बातें बताने के लिए मुझे एक इसकी छोटी सी कहानी याद आई बचपन की जिसमें कि हुआ ये कि ये चार पाँच साल की बच्ची अपने से थोड़ी बड़ी उम्र के बच्चों के साथ खेलती थी और किसी बात पर बच्चों में झगड़ा हो गया तो इसकी एक सहेली जो इससे थोड़ी बड़ी थी वो आई हमारे पास और उसने आके कहा कि अरे ये झूठ बोल रही थी यानी चिंकी ने झूठ बोला अब साहब आ, उसने झूठ बोला चिंकी वहीं खड़ी थी तो चिंकी सरप्राइज्ड थी उसको समझ नहीं आया कि आखिरकार मेरी किस बात की शिकायत हो रही है क्योंकि उसने पूछा कि झूठ क्या होता है मैंने तो कुछ नहीं बोला तो अब समझ नहीं आया कि झूठ क्या होता है तो सच बात यह है कि उस समय तक उसको पता ही नहीं था कि झूठ क्या होता है क्योंकि उसके दिल में शायद इतनी सफाई थी कि वो अपने मन की बात स्पष्ट कह देती थी मुझको आज भी याद है कि शायद डेढ़ दो साल की उम्र से जब भी कभी घर में कोई मेहमान आते थे और वो कुछ ज़्यादा समय तक बैठ जाते थे ज़्यादा समय मतलब हमारे हिसाब से ज़्यादा नहीं मगर चिंकी के हिसाब से ज़्यादा समय तक जब वो बैठ जाते थे तो वो धीरे से उन लोगों की चप्पलें जो कमरे के बाहर होती थी वो ला करके उनके पैरों के पास रख देती थी और कहती थी कि तुम लोग अपनी अपनी पहनो और अपने अपने घर जाओ तो साहब ये बच्चों की बातें सुनकर कभी कभी तो कोई लोग हंसते मुस्कुराते थे और कुछ लोग ये इशारा समझ लेते थे और चले जाते थे तो इस तरह से चलता था और यहाँ पर आपको एक बात और बताऊँ अभी हम लोग कुछ बात कर रहे थे मैं और मेरी पत्नी तो उसने एक और कहानी बताई उसने कहा कि चिंकी को अपने ऊपर ध्यान रखवाने का इतना शौक था कि उस सब, उस ज़माने में यानी कि एक नया नया टेलीविज़न आया था घर में तो अक्सर ऐसा होता था कि टेलीविज़न पर कुछ भी चलती फिरती तस्वीरें आती थीं तो सभी परिवार के लोग जो थे वो जाकर वहाँ बैठ जाते थे और टीवी देखने लगते थे तो चिंकी को ये बर्दाश्त नहीं होता था कि भाई आखिरकार लोग मुझे न देखकर आखिरकार ये इस डब्बे की तरफ इन चलती फिरती तस्वीरों को क्यों देख रहे हैं तो वो घर के अंदर चली जाती थी और कोई बर्तन उठा लेती थी तो उसके पीछे पीछे उसकी मां जाती थी पूछती थी कि भाई तुम ये बर्तन लेकर क्या कर रही हो तो वो बताती थी कि मैं खिचड़ी बना रही हूँ और साहब चार साल की बच्ची वो खिचड़ी बनाना चाहती थी क्यों क्योंकि वो जानती थी कि जब वो रसोई में आएगी तो उसके पीछे पीछे उसकी माँ आएगी और जब माँ आएगी तो बस उसका काम बन गया तो साहब इस तरह से ये चलती रही कहानिया तो अब चूंकि बात झूठ पर शुरू हुई है तो चलिए झूठ के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं मैं अपने विचार से आपको बताता हूं कि आखिरकार हम लोग बोलते ही क्यों हैं तो साहब झूठ बोलते क्यों हैं इसके अनेक कारण हैं मैं आपको अपने कारण बताता हूं देखिए सबसे बड़ा कारण तो यह है कभी कभी अपनी जान बचाने को झूठ बोलना पड़ता है दूसरा कभी कभी लाभ उठाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है और तीसरा कभी कभी सादी ब्लैक एंड व्हाइट सच्चाई में रंग भरने के लिए झूठ बोलना पड़ता है अब साहब मैं इन तीनों के उदाहरण आपको देना चाहता हूं तो अब देखिए जान बचाने के लिए झूठ बोलना अरे भाई सिगरेट पी रहे थे तो अगर जो पिताजी ने पूछ ही लिया कि क्या सिगरेट पीने गए थे तो अब साहब जान बचानी है तो कहना पड़ता था नहीं नहीं सिगरेट पीने नहीं गए थे हम तो सिगरेट पीते ही नहीं इसी तरह से कभी जब नौकरी चाकरी करने लगे तो अक्सर बड़े अफसर पूछा करते थे वो फलानी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया या फलाना काम नहीं किया तो बताना पड़ता था साहब चिट्ठी का जवाब देकर तो आपको भेज भी दिया आपने शायद अभी तक देखा नहीं है और उसके बाद कुछ झूठी सच्ची चिट्ठी बनाकर भेजा भी करते थे और साहब अब देखिए सवाल है कि इस तरह की झूठ बोलना जिसमें कि आपको लगे कि आप अपनी जान बचा रहे हैं तो साहब ये तो मतलब मुझे लगता है कि जरूरी होता है क्या कभी कभी और कभी कभी तो झूठ आप अपनी सच्ची बातों को रंगीन बनाने के लिए महफिल में बैठकर उसमें झूठ के छिड़काव करते हैं अरे भाई वो छिड़काव करेंगे तो झूठी सच्ची कहानियां मिलाकर एक सच्ची कहानी जो है वो एक रंग बिरंगी कहानी बन जाती है देखिए मैं जो आपसे बातें करता हूं इसमें तो मैं कोशिश करता हूं कि भाई झूठ तो ना मिलाया जाए मगर कभी कभार कुछ छिड़काव आप बुरा तो नहीं मानेंगे देखिए कुछ झूठ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ कहानियों को रंगीन बनाते हैं तो मैं मैं आपको ये बता दूं कि मैं जितनी भी कहानियाँ जितनी भी बातें आपको बताता हूँ वो सब की सब सच होती हैं मगर बस हाँ कभी कभार उसमें डिग्री का फ़र्क हो सकता है यानी कि अगर हम डर के मारे कांप रहे होते हैं तो शायद हम कह ये देते हैं कि साहब डर के मारे दम निकल रहा था तो भाई कांप तो रहे ही थे मगर दम निकल नहीं रहा था बस खाली डर रहे थे तो इस तरह की बातें तो झूठ को रंगीन बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं मगर मेरे हिसाब से साहब झूठ में एक बहुत बड़ा खतरा होता है होता ये है कि झूठ हम भूल जाते हैं तो वही कहानी जब हम दूसरी बार सुनाते हैं तो अब याद नहीं रह पाता है कि यार इस कहानी में पिछली बार क्या छिड़काव किया था तो अगर केसर का छिड़काव किया था तो अगली बार जब उसमें छिड़काव करने लगते हैं तो पता चलता है गुलाब जल डाल देते हैं तो भैया वो कहानी में गुलाब का रंग आ जाता है अब साहब परेशानी ये होती है कि अगर सुनने वाला एक ही हो तो उसको समझ नहीं आता कि भाई पिछली बात सच्ची थी या यह बात सच्ची है जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं साहब हुआ ये कि हम मुजफ्फरपुर में थे और मुजफ्फरपुर में हाँ मुजफ्फरपुर मतलब स्टेट बैंक में नौकरी कर रहे थे और प्रोबेशन में मुजफ्फरपुर में थे तो वहाँ पर यह हो गया कि साहब एक बार तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई और जब तबीयत ख़राब हुई तो हमने एक दो दिन तो अपने होटल के कमरे में ही दिन काट लिए मगर उसके बाद बदन पेक कुछ दाने से दिखने लगे तो उस जमाने में मीजल्स हुआ करती थी तो हमको लगा कि यार शायद मीजल्स हो गई हो अब आपको सच क्या है वो तो बाद में बताएंगे तो हम साहब मतलब सुबह जब उठे थे तो बदन में दाने थे और हम मीजल्स के शक में हम साहब अपने शाखा प्रबंधक महोदय के घर चले गए हमने वो मेरे ख्याल से उस वक्त दिसंबर का महीना था तो एक स्वेटर भी पहना उसके ऊपर से कोट भी पहना और मफलर भी लगाया और साहब हम पहुंच गए शाखा प्रबंधक साहब के घर शाखा प्रबंधक साहब आश्चर्यचकित हो गए कि भाई इतनी सुबह सुबह ये लड़का क्यों मेरे घर आ गया मगर खैर शरीफ आदमी थे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई क्या बात है तुम्हारे तबीयत तो ठीक है क्योंकि कुछ तो बुखार का शायद रंगत जो थी वो चेहरे पर भी नज़र आ रही थी और मुझसे ये पूछने के साथ ही उन्होंने अपने घर के अंदर किसी को आवाज़ लगाई कि अरे भाई चाय भिजवा दो ज़रा यहाँ पर तो साहब वो चाय भिजवाने की बात होने लगी हम बैठ गए उनके यहाँ एक सोफे पर वो भी एक बगल में किसी कुर्सी पर बैठ गए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बात है मैंने कहा सर मैं मुझे लगता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है तो मैं सोचता हूं कि मैं घर चला जाऊं तो घर मतलब मुजफ़्फ़रपुर से बनारस चला जाऊं तो मुजफ्फरपुर से बनारस जाने के लिए दोपहर में एक ट्रेन हुआ करती थी जयंती जनता एक्सप्रेस जो वहां से ढाई बजे दिन में चलती थी और ग्यारह साढ़े बजे रात में बनारस पहुँचा देती थी तो उन्होंने कहा ठीक है आ, मगर हुआ क्या है तुमको और बोले कि इस तरह की मामूली बुखार सर्दी में के लिए घर जाने के कोई बहुत ठीक नहीं बात लगती है दरअसल वो मुझे छुट्टी नहीं देना चाहते थे क्योंकि मैं अपनी सारी छुट्टियां पहले ही ख़त्म कर चुका था अब साहब देखिए मैंने तो अपने हिसाब से सच बोला मैंने कहा साहब बात दरअसल यह है कि मुझे लगता है कि मुझे मीजल्स हो गई है और फिर मैंने अपने हाथ पर से थोड़ा सा अपना स्वेटर और कोट ऊपर खिसकाया और उनको दिखाया कि साहब देखिए हाथ पर दाने हैं भैया बस आप समझिए उन्होंने फौरन वो उठकर खड़े हो गए और मुझसे बोले कि तुम ऐसा करो तुम फौरन चले जाओ और उन्होंने कहा मैंने कहा सर वो चाय बोले नहीं नहीं चाय छोड़ दो अब आप आज की परिस्थितियों में समझ सकते हैं कि वो छूत से डर रहे थे जैसे कि हम लोग आज कोई कोरोना वाले आदमी से डरते हैं तो उस जमाने में वो मीजल्स का वायरस से डर रहे थे और नहीं चाहते थे कि उनके घर परिवार या बच्चों को किसी किस्म का भी एक्सपोजर हो साहब हम उठे और हमारे तो बाँछे खिल गई हम भैया जल्दी से अपने होटल आए और अपना थोड़ा मोड़ा सामान बांधा और हमने सोचा कि यार अब जयंती जनता का इंतजार क्या करना चलो एक सीधे बस पकड़ते हैं और साहब बस पकड़ी गंगा नदी किसी तरह से उससे नाव से पार किया और नाव से पार करके हम शायद साढ़े ग्यारह या बारह बजे तक पटना जंक्शन स्टेशन पे पहुंच गए और पटना जंक्शन स्टेशन पर उस वक्त कोई गाड़ी खड़ी हुई थी जो बनारस जा रही थी और उस गाड़ी से हम शायद पाँच छः बजे तक बनारस पहुंच जाते और साहब हम पटना जंक्शन में जाके उस ट्रेन में लेट गए लेट गए मतलब एक ऑर्डिनरी कंपार्टमेंट में ऊपर जो बर्थ होती है मतलब जो बेंच होती है उस पर जाकर लेट गए तो ठीक है जगह थी गाड़ी में ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो किसी ने कुछ ऑब्जेक्शन भी नहीं किया मगर थोड़ी देर के बाद हमको पसीना आने लगा और हमने अपना कोट उतारा वो अपने सिराने लगा लिया फिर थोड़ी देर के बाद और पसीना आने लगा क्योंकि चमकदार धूप थी हालांकि जाड़े का महीना था मगर उस धूप में जब गाड़ी के डिब्बे के अंदर गर्मी होने लगी और पसीना आया और साफ धीरे धीरे बुखार उतर गया और आपको हम सच बताएँ कि गाड़ी जब तक मुग़ल सराय पहुँची तब तक हम पूरी तरह से चेतन हो चुके थे और हमारे बुखार उखार तो गायब हो चुका था और दाने वाने भी ठीक हो गए थे तो अब समझ में आया कि अरे भैया ये कोई मीजल्स वीजल्स नहीं था ये तो लगता है मच्छरों ने काटा होगा और साहब जब तक हम घर पहुंचे तब तक तो हम पूरी तरह से चेतन अवस्था में थे और घर पहुंचते ही हमने माँ से कहा कि भाई कुछ खाने को दो माँ तो बेचारी हमेशा ही खाना लेकर तैयार रहती थी उसने फौरन शायद हमारे लिए कुछ पराठे बनाए या जो भी किया हो मगर साहब हम आपको ये बता दें कि उसके बाद हम पूरे दस दिन तक बनारस में रहे और जब वापस पहुँचे मुजफ्फ़रपुर तो ब्रांच मैनेजर साहब ने पहला सवाल ये किया कि मेजल्स पूरी तरह ठीक हो गया कि नहीं और हमने भी साहब झूठ तो नहीं बोला हमने सिर्फ़ इतना ही कहा हाँ साहब पूरी तरह ठीक हो गया है अब देखिए ये मैं आपको बता, बताना ये चाहता था कि झूठ आप बोलते हैं तो परेशानी ये हो जाती है कि वो आपको याद रखना पड़ता है अब साहब हमने उनसे तो ये कह दिया कि हाँ साहब हम ठीक हो गए तो ऐसे टेक्निकली तो मैंने झूठ नहीं बोला मगर मतलब यह था कि साहब दस दिन तक हम बीमार रहकर ठीक होकर आए हैं मगर हमने ये बात शायद बाद में किसी को बता दी तो जब ये हमारा राज खुला तो ब्रांच मैनेजर साहब जो थे उन्होंने मुझे आ, आ, क्या समझा होगा मैं क्या कहूँ आपसे मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि हालांकि वो उस वक्त ऐसी परिस्थिति में नहीं थे कि मेरा कुछ बिगाड़ सकते परंतु मुझे यह यकीन है कि मेरी इमेज तो उनकी नजरों में गिर ही गई होगी अब देखिए तो एक तरह का झूठ हुआ अब कुछ झूठ ऐसे भी होते हैं जो आप केवल मजे लेने के लिए बोल देते हैं मगर यहां पर खतरा यह होता है कि आप झूठ बोलते हैं मजे लेने के लिए और सामने वाला यानी सुनने वाला उसे झूठ को सच मान लेता है तो भैया ऐसे झूठ कौन से होते हैं हम साहब हमारी नई नई शादी हुई थी और हम बनारस के रहने वाले छुट्टियों में मतलब नौकरी तो बिहार में करते थे तो इतवार की पत्नी हमारी बनारस में ही रहा करती थी तो हम छुट्टियों के दिन बनारस आ जाते थे अब साहब होता ये था कि बनारस में पुराने दोस्त थे तो दोस्तों के साथ यारी दोस्ती भी निभानी है तो साहब अक्सर ऐसा होता था कि दिन का कुछ समय दोस्तों के साथ बिताने के नाम पर हम लोग कभी फिल्में देखने भी चले जाते थे तो बनारस में जो सिनेमा हॉल थे उनके नाम अजीबोगरीब होते थे यानी कि कन्हैया चित्र मंदिर आनंद मंदिर ये सिनेमा हॉल के नाम थे तो साहब हम अपनी प पत्त, हमारी पत्नी पूछती थी कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं क्योंकि वो बेचारी तो पूरे हफ्ते इंतजार करती थी कि आप रविवार का दिन है या छुट्टी का दिन है तो आप दिन उसके साथ बिताएंगे तो हम कह रहे थे, थे कि हम मंदिर जा रहे हैं टेक्निकली यहाँ भी झूठ नहीं बोलते थे और वो बेचारी मतलब बाद में उसने बताया कि वो तो मान लेती थी कि हम मंदिर जा रहे हैं जबकि हमारे घर परिवार वाले सब जानते थे कि ये मंदिर वंदिर नहीं ये फिल्म देखने जा रहा है और ये कन्हैया चित्र मंदिर आनंद मंदिर इन सब मंदिरों में में जाने वाला है, तो ये ये हम चले जाते थे, हालांकि बहुत बहुत बाद में मुझे ये बहुत अफसोस हुआ कि मैं, उससे चला जाता था। और मैं, मैं तो यही कहूंगा कि भैया ऐसे व्यक्ति से झूठ ना बोलो जो तुम्हारे झूठ को सच समझ बैठे यानी कि नादानी में सच समझ बैठे आ, बाकी तो हम जब झूठ बोलते हैं तो इसीलिए बोलते हैं कि उसको सच ही समझा जाए मगर ऐसे व्यक्ति के साथ मत बोलो तो अब साहब बात झूठ की चल रही है तो अब यहाँ पर एक और छोटी सी बात बता देना चाहूंगा कि झूठ के बहुत से रंग होते हैं सफेद झूठ और कभी कभी रंगीन झूठ भी होता है रंगीन झूठ कौन सा होता है यानी कि जैसे मैंने आपको बताया रंगीन झूठ वो होता है जहाँ पर कि कहानी में रंग भरने के लिए बना रहे हैं कभी कभी एक छोटा सा झूठ होता है कभी एक भोला सा झूठ होता है और कभी कभी तो हम झूठ को जस्टिफाई भी करते हैं और जस्टिफाई इस तरह से करते हैं कि अरे भैया ये झूठ नहीं बोलते तो नामालूम क्या हो जाता शायद कहीं बहुत शास्त्रों वगैरह में भी कहा गया है कि यदि किसी के जान बचाने के लिए झूठ बोलना हो तो भैया बोल दो ऐसा अच्छा आप पता नहीं शास्त्रों में लिखा है तो सच्ची बात होगी और कुछ लोग तो कहते हैं कि वो सत्यवादी युधिष्ठिर ने भी झूठ बोला था वो अश्वत्थामा हतो नरोवा आपको आपने सुना होगा वो तो अश्वत्थामा हतो नरोवा वाह कुंजरो ये जो बात है ये भी तो झूठ ही है और इस झूठ को तो मतलब अगर युधिष्ठिर ने बोल दिया तब क्या होगा तो युधिष्ठिर को तो इसके लिए सज़ा भी मिली मगर भैया हम लोग तो ऐसे झूठ न मालूम कितने बोलते हैं तो अब यही कह सकता हूँ आखिर में अपनी बात को समाप्त करते हुए कि झूठ जिंदगी का हिस्सा है और अब सवाल ये है कि इस हिस्से को हम कितना बड़ा हिस्सा बनाते हैं और कितने हद तक उसको समझ सकते हैं और जब हम झूठ बोलते हैं अब हाँ एक बात और बता दूं कभी कभी तो झूठ बोलते बोलते ऐसा हो जाता है कि वो झूठ आपको ही सच लगने लगता है मसलन अब हम लोगों को बताते हैं कि अरे साहब हम तो बहुत बड़े पढ़ाकू हैं बड़े पढ़ने वाले हैं हमको सब पढ़ने का बड़ा शौक़ है जबकि शौक़ व कुछ नहीं है तो अब क्या होता है कि आप अपने आप को ही बताने लगते हैं कि हम बड़े भारी पढ़वैया हैं अरे आप पढ़वैया उड़वैया कुछ नहीं है आप खाली बताने के लिए बता रहे हैं कि साहब आप पढ़वैया हैं मगर वो झूठ आप अपने से बोल रहे हैं यानी कि आप पढ़ते बढ़ते कुछ नहीं किताबें खरीद खरीद कर रखते रहते हैं और सोचते हैं पढ़ेंगे तो साहब ये भी तो एक झूठ है और हम तो आपको एक बात और भी बता दें हम तो साहब कभी कभी बेमतलब झूठ को भी बोला करते थे बेमतलब झूठ ऐसा कि यानी जिसमें इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ता हो अब साहब इसका तो हम एक ही आपको उदाहरण दे सकते हैं कि देखिए हमको किसी ज़माने में फिल्में देखने का बड़ा शौक था तो साहब हम फिल्में देखने जाते थे तो अब भाई उस जमाने की बात ये थी कि हर फिल्म जो आती थी हम उसको देखा करते थे मगर धीरे धीरे फिल्में देखने का शौक कम होता गया क्योंकि भाई टेलीविजन आ गया और उसके बाद घर पे फिल्में देखने का मौका मिलने लगा फिर कुछ पसंद नापसंद की भी बात हो गई मगर वो इमेज बनी हुई थी कि भैया ये हर फिल्म देखते हैं तो अब लोग बात अक्सर हमसे पूछा करते थे कि भाई तुमने वो फलानी फिल्म के बारे में क्या ख्याल है तो एक तरह से मतलब वो रिव्यू चाहिए था तो अब साहब हम रिव्यू के लिए क्या करते थे कि हम भैया रिव्यू के लिए हम पहले उस फिल्म के बारे में पढ़ लिया करते थे और जब कोई हमसे पूछता था कि आपने फ़लानी फिल्म के बारे में आपका क्या ख्याल है हम साहब अपना ख्याल बता देते थे, थे तो हम ये नहीं कहते थे कि ये ख्याल रिव्यू पढ़ के बना है हम यही कहा करते थे कि साहब ये हमारा ख्याल है तो अब ये भी एक तरह का झूठ ही था क्योंकि वो तो समझता था, था अगला कि भाई इन्होंने फिल्म देखी होगी और हम ये बताए बगैर कि हमने फिल्म देखी या न देखी हम उनको रिव्यू दे देते थे तो अब साहब ये बगैर बोले भी हमारा झूठ था ये यानी झूठ बोला भी नहीं और बोला भी तो भैया झूठ के रंग अनेक और इन रंगों को आप और हम अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह पर फिट करते रहते हैं और कभी उसका जस्टिफिकेशन होता है कभी जस्टिफिकेशन नहीं भी होता है तो झूठ का जस्टिफिकेशन करना आसान है कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है मगर उस झूठ को मेंटेन करना यानी उसको सस्टेन करना मेरे हिसाब से साहब ये बहुत मुश्किल काम है और मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि इस उम्र में आने के बाद शायद अगर झूठ न बोला जाए या कम से कम बोला जाए तो वो जिंदगी को बेहतर बना सकता है और सच बात यह है कि भैया कहानियां जो सच्ची होती हैं वो भी रंगीन होती हैं जरूरी नहीं है कि कहानियों में झूठ का रंग भरा ही जाए कभी कभी तो झूठ का रंग इतना इतना फीका होता है कि वो सामने वाले को पता चल जाता है और अगर उसको पता चल जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपकी कहानी न सिर्फ बेरंग हो जाती है बल्कि वो कहानी बेमतलब भी हो जाती है तो हम आज के लिए यहीं पर बंद करते हैं और हाँ मैंने आपको शायद शुरू में कहा नहीं हमारा ट्विटर हैंडल आपको याद है ना ऐट द रेट हमने एक बात कही एच यू एम एन ई के बी डबल ए टी के ए एच आई तो आप अपनी बातें वहाँ कहिए और हम तो अपनी बातें आपसे कर ही रहे हैं तो भैया बातें करते रहना है और करते जाना है तो आज के लिए यही पर बस कर रहा हूँ झूठ का पता भी नहीं था तो चलिए नमस्कार फिर मिलेंगे सजन झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है